ओ सहनावतो सवतो सहना सनो सहनो सहनों सहनो सी कर्वै सह वी करवा तेजस्विना वधीतमस्त तेजस्विनावीतमस्त मिषा वह मिषा वह ओ शांति शांति शांति ओ शांति शांति शांति समुपस्थित सज्जनों एवं माताओं जानकर कर्म उपासना की पिछली कक्षाओं में हमने देखा ज्ञान प्राप्ति के साधन प्रत्यक्ष अनुमान और आप्तोपदेश ज्ञान के प्रकार अभावात्मक ज्ञान संशयात्मक ज्ञान भ्रमात्मक ज्ञान और तत्वात्मक निश्चय ज्ञान कल हमने और यह जाना कि प्रमाणों में सबसे प्रबल प्रमाण कौन है पीछे आवाज आ रही है साहब तो प्रामाणिकता की दृष्टि से शब्द प्रमाण सबसे ऊंचा व्यापकता की दृष्टि से अनुमान प्रमाण सबसे ऊंचा लेकिन हमारे ज्ञान की खोज में ज्ञान की खोज को पूर्ण करने वाला जो प्रमाण है वो है प्रत्यक्ष प्रमाण जिसके होने पर हमारी उस विषय की ज्ञान की खोज समाप्त हो जाती है और फिर आगे अब विषय बढ़ाते हैं कि ज्ञान कर्म और उपासना इनमें किसकी प्रधानता है कल आपके सामने विषय रखा कि कुछ लोग केवल ज्ञान को महत्ता देते हैं कुछ कर्म को और कुछ उपासना को उनकी मान्यता है ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा कर्म को मानने वालों की मान्यता है कर्म से ही मुक्ति होती है और उपासना की प्रधानता मानने वालों को की मान्यता है कि उपासना से मुक्ति होती है तो हमें भी जानना होगा कि आखिर मुक्ति इनमें से किससे होती है तो यह तो वैदिक सिद्धांत है कि तीनों के होने से मुक्ति होती है तीनों की आवश्यकता है ये विषय कल आपके सामने रखा तीनों की आवश्यकता है लेकिन वस्तुतः हमारा बंधन किस कारण से है ज्ञान के न होने से है अथवा कर्मों के कारण से बंधन है अच्छी तरह से मुक्ति हमारी वस्तुतः किस कारण से होगी ज्ञान के आधार पर हमारी मुक्ति होगी अथवा कर्म के आधार पर मुक्ति होगी अथवा उपासना के आधार पर मुक्ति होगी इस विषय की कुछ चर्चा आज करेंगे कल वाले विषय से जुड़ी भी बात रखूं कि जो इन तीनों में से एक एक को लेकर के चलते हैं और कहते हैं ज्ञान से ही मुक्ति होती है तो जो ज्ञान को लेकर चल रहे हैं क्या वो कर्म और उपासना को छोड़ देते हैं क्या उनका व्यवहार ऐसा दिखाई देता है हमारे को स्वामी दयानंद जी ने तो एक सिद्धांत वाक्य कहा कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी ज्ञान कर्म और उपासना से रहित नहीं होता एक सिद्धांत दे दिया सार्वभौम सिद्धांत ये कहने वाले कहते हैं हम केवल ज्ञान से मुक्ति को प्राप्त करेंगे ज्ञान आवश्यक है जो इसके पक्षधर हैं ज्ञान के पक्षधर हैं वो भी कर्म और उपासना से रहित तो नहीं हो सकते कुछ न कुछ क्रिया तो वो भी करते ही हैं कर्म तो वो भी करते हैं और उपासना भी वो करते हैं उपयोग करते हैं और शुद्ध ज्ञान की स्थिति को ले लें ज्ञान प्राप्त करना पढ़ेंगे सुनेंगे ये भी तो क्रियाएं हैं जिस ज्ञान को वो पाना चाहते हैं उसकी प्राप्ति भी बिना कर्म के क्रिया के नहीं हो सकती तो कर्म का योग वहां पर विद्यमान है इसी तरह से उपासना का है वो उपयोग तो लेंगे उस चीज का पुस्तक का उपयोग लेंगे गुरु अध्यापक का उपयोग लेंगे भोजन का उपयोग लेंगे इसी तरह से जो केवल कर्म पे केंद्रित हैं क्या कोई कर्म बिना जाने किया जा सकता है नहीं किया जा सकता चलिए वो पिछले जान को जोड़ नहीं दे रहे ठीक है हमने जान लिया जो जान लिया लेकिन जिस समय कर्म कर रहे हैं उस समय भी जानने की क्रिया जानने की प्रक्रिया सतत चलती रहती है कर्म करने वाले से कहें कि आप देखना बंद कर दो सुना बंद कर दो सुनना बंद कर दो छूना बंद कर दो पाँच ज्ञानद्रियों से जो ज्ञान होता है उसको हटा दो तो क्या करेगा वो कुछ नहीं कर सकता अर्थात कर्म करते समय भी जान की प्रक्रिया सतत चलती रहती है स्वामी दयानंद जी वाला सिद्धांत उनका वाक्य वहां भी लागू होता है कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी जान कर्म उपासना से रहित नहीं हो सकता और यही बात उपासना के लिए है जो उपासना में बैठा है और उपासना तो एक तरह का कर्म ही है उपयोग लेना एक अर्थ है उसका लेकिन जो उपासना हम लोग करते हैं वो भी क्रिया ही तो है कर्म ही तो है चाहे वो शारीरिक कर्म हो चाहे मानसिक कर्म हो शरीर को हमने एक विशेष स्थिति में रखा और मन से हम कुछ क्रिया कर रहे हैं संध्या के मंत्रों में समर्पण मंत्र हे ईश्वर दया निधे ईश्वर को संबोधित किया भगवत कृपया आपकी कृपा से इन चीजों के द्वारा किन के द्वारा जप उपासना उपासनादि कर्मणा आदि कर्मणा कर्म के द्वारा कौन से कर्म गिनाए जप उपासना आदि आदि में तो और कुछ आ जाएगा लेकिन उपासना को स्वामी जी वहां पर उस वाक्य में कर्म कह रहे हैं उपासना भी कर्म है तो इस दृष्टि से देखें तो कभी हम एकांगी विभाजन नहीं कर सकते कि यह ज्ञान अलग है और केवल ज्ञान पर केंद्रित हों, केवल कर्म पर केंद्रित हों और केवल उपासना पर केंद्रित हों, तीनों हमेशा मिले हुए रहेंगे एक बात हमने समझी कि ज्ञान होगा तो क्रिया होगी ज्ञान होगा तो क्रिया होगी और तो ही उसका उपयोग होगा अर्थात कर्म होने के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है कर्म होने के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है इतना तो हुआ अब मैं आपसे प्रश्न करूं कि क्या जान होने पर क्रिया होगी ही या आवश्यक है कर्म के लिए क्रिया कर्म के लिए ज्ञान आवश्यक है लेकिन क्या ज्ञान हो तो क्रिया आवश्यक हो जाएगी आवश्यक तो नहीं है क्यों नहीं होगी अगर हमारे को ज्ञान हो गया तो क्रिया क्यों नहीं होगी यह हमें समझना है हमारी इच्छा क्या कह रहे हैं हमारी इच्छा मन की इच्छा आत्मा की इच्छा अर्थात कर्म के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है यह तो अनिवार्यता है इस तरफ से लेकिन यह समीकरण नहीं बनेगा कि ज्ञान होगा तो क्रिया होगी ही अर्थात कुछ और चीज है जो हमको समझनी आवश्यक है और जो ज्ञान हुआ है उसके बाद में क्रियाएं अगर हों तो सबकी क्रिया समान हो यह भी अनिवार्यता नहीं है कि ये जान होने पे ये क्रिया होगी कोई एक निश्चित जान है उस जान के होने पे यही क्रिया होगी इसकी भी अनिवार्यता नहीं है अर्थात यहां भी कुछ कोई और चीज हमको जोड़नी पड़ेगी किसी व्यक्ति का मकान बन रहा है और वो मजदूरों को लेने के लिए जाता है सुबह सुबह यहां मजदूर इकट्ठे होते हैं तो वहां से वो गुजर रहा है उसने मजदूर को देखा उसको आवश्यकता है तो वो मजदूर को बुलाएगा मजदूर को देखना कि यहां मजदूर खड़े हैं ये इसको एक जान हुआ उसको आवश्यकता है तो मजदूर को बुलाए उस सड़क से तो और भी बहुत सारे लोग गुजरते हैं जिनको जिनका मकान नहीं बन रहा जिनको मजदूर की आवश्यकता नहीं है मजदूर को तो उन्होंने भी देखा बोध उनको भी हुआ कि यहां मजदूर है लेकिन वो मजदूर को बुलाते नहीं है वो बस निकल जाते हैं वहां से वो ज्ञान उनका केवल ज्ञान रहता है तो इन दो व्यक्तियों में अंतर क्यों आया मजदूर का ज्ञान होने पर भी एक क्रिया करता है और एक क्रिया नहीं कर रहा ये लौकिक उदाहरण है आप इसका उत्तर दे सकते हैं क्यों हुआ ऐसा अंतर क्यों आया आवश्यकता नहीं है अर्थात ज्ञान होने पर भी यदि हम उसकी आवश्यकता अनुभव नहीं करते हैं तो हम क्रिया की तरफ प्रवृत्त नहीं होंगे पढ़ने वाले को कहा जाए कि योगाभ्यास करो आपकी एकाग्रता आएगी तो वो एकाग्रता का कुछ प्रयोजन अपने जीवन में समझता है इससे मैं अधिक पढ़ सकूंगा कम देर में अधिक पढ़ सकूंगा अधिक अंक ला सकूंगा और आगे श्रृंखला चलाते जाइए मेरे को अच्छी नौकरी मिल जाएगी जीवन सुखी हो जाएगा बहुत सारी बातें जुड़ जाएंगी तो योग की तरफ प्रवृत्त हो सकता है संभावना है आवश्यक नहीं है वो भी हो जाए लेकिन वो हो सकता है लेकिन एक मजदूर जो सड़क को पीटता है दिन भर मिट्टी डालता है इधर से उधर उसको हम उपदेश दें कि योग अभ्यास करो इससे तुम्हारे को एकाग्रता आएगी वो तो प्रश्न करेगा एकाग्रता से क्या होगा एकाग्रता से क्या होगा अगर उसको एकाग्रता का लाभ बताया गया लेकिन एकाग्रता से भी उसके जीवन में क्या अंतर आने वाला है उसको क्या लाभ होने वाला है इसका अगर उसको बोध नहीं है तो प्रवृत्ति नहीं होगा उसके लिए वो भी अर्थ है तो कोई भी प्रवृत्ति तब होगी जब हम जो जानकारी मिली है उसमें अपना लाभ देखेंगे और इसके विपरीत भी ले सकते हैं उसमें यदि हम अपनी हाँ समझेंगे हमारे पास से अगर एक कॉकरोच गुजरे दो जने बैठे हैं दोनों को पता लगा कॉकरोच है एक को उससे कोई डर नहीं है बैठा है कॉकरोच आ गया चला गया लेकिन किसी किसी को बड़ा डर लगता है कॉकरोच से तो उसको देखते ही वो या तो खुद भागेगा या उसको उठा करके किसी तरह से हटाने का प्रयास करेगा सामने बगल वाले को कहेगा कि इसको भार फेंको बैठे बैठे दोनों ने जाना कॉकरोच है लेकिन एक ने कोई क्रिया नहीं की प्रतिक्रिया नहीं की एक ने प्रतिक्रिया की प्रयोजन है उसका ये हानि वाला प्रयोजन दिखा रहा हूं वो उसको हटाने के लिए प्रयत्नशील होगा तो लाभ हो या हानि हो ये तत्व ज्ञान के साथ अवश्य जुड़ा हुआ होना चाहिए और होगा तो पहली बात कि जान होने मात्र से क्रिया हो जाए आवश्यक नहीं बीच में कुछ और चीज है जो हमको जाननी आवश्यक होती है दूसरी बात मैंने रखी थी कि एक जान होने पर एक जैसा जान होने पर यदि क्रियाएं हो रही हैं तो क्रियाएं सबकी समान हो या आवश्यक नहीं है उसमें भी भिन्नता हो सकती है अगर हमें सांप दिखाई देनी तो तरह की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, हम भावना कर सकते हैं आप में से ही बोलें, पहली प्रतिक्रिया सांप को देख के क्या मन में आया, क्या करेंगे हम भागेंगे अगर उसको सांप को देख करके भय लगा और उसमें उसकी हानि दिखी तो वो भागेगा सांप को देखना ये ज्ञान है और भागना ये क्रिया है एक हो गया दूसरा दूसरा मार सकता है डंडा लाएगा और मार सकता है ज्ञान वही है सांप को देखा दूसरा मार रहा है और तीसरा क्या कर सकता है निपुण हो तो पकड़ सकता है वो केवल पकड़ेगा और पकड़ करके कहीं और छोड़ देगा पकड़ सकता है अच्छा उसको देख करके पहला जो भागा उसके मन में भय पैदा हुआ और जिसने मारा डंडा लेकर के उसमें भी भिन्न भिन्न भाव पैदा हो सकते हैं भय भी हो सकता है थोड़ा और किसी किसी को उत्साह भी होता है कि चलो आज तो सांप मारने को अवसर मिला मैंने तो बहुत सांप मारे हैं कि अब तक मैंने 15 सांप मार दी एक और जुड़ जाएगा जैसे बिल्ला लग जाता है कि मैंने 16 सांप मारे उत्साह भी हो सकता है शौर्य का कार्य है मन में भिन्न भिन्न भावना आ रही है जान एक ही है भाव मन के अंदर अलग अलग हो रहा है क्रिया भी अलग अलग हो सकती है अच्छा किसी को प्रसन्नता भी हो सकती है उस सांप को देख करके यदि सपेरा हो जिसकी आजीविका सर्प पर निर्भर करती हो और उससे हानि की आशंका नहीं हो तो वो प्रसन्न भी हो सकता है और उसको पकड़ेगा मारेगा नहीं पकड़ेगा और अपने पास रखेगा अब तो और भी कोई प्रसन्न हो सकता है कोई पर्यावरणविद हो वो देखे कि ये बड़ा दुर्लभ जीव है और मिल गया उसको तो यही कि जैव विविधता होनी चाहिए संसार में विविध प्राणी होनी चाहिए वो देख करके खुश होगा अच्छा ये प्राणी जीवित है देखो प्रकृति का सौंदर्य है खुश हो सकता है अर्थात ज्ञान होने पर एक जैसी क्रिया प्रतिक्रिया हो यह आवश्यक नहीं है भिन्न भिन्न हो सकती हैं। अर्थात यहां कोई और कारण भी काम कर रहा है क्या कारण है क्या कारण हो सकता है घटनाएं आपके सामने आप स्वयं उसमें से उत्तर निकाल सकते हैं जो सांप का ज्ञान हुआ यह समान था लेकिन क्रिया भिन्न भिन्न क्यों हुई संस्कार अलग अलग थे ये कह रहे मन की स्थिति अलग थी और कोई बैठिए बैठिए हाँ पिछला जो ज्ञान है उस व्यक्ति का वो जैसा है उसके आधार पर प्रतिक्रिया कर रहा है ऊपर का ज्ञान तो एक जैसा लग रहा है कि यहां सांप है लेकिन जो हम उस समय जान रहे हैं उतने मात्र से क्रिया नहीं हो रही है हर व्यक्ति का पिछला अनुभव दूसरे शब्दों में कहें हर व्यक्ति का पिछला ज्ञान अलग अलग है जिसने सुन रखा है सांप के काटने से मृत्यु होगी ये पिछला ज्ञान है इनके शब्दों में कहें तो पिछला संस्कार है मन में इनके शब्दों में कहें तो मन की अलग स्थिति है बाहर से जो अभी ज्ञान गया सूचना गई कि यहां सांप है ये तो बराबर है लेकिन जो पिछला अनुभव है पिछला ज्ञान है वो सबका अलग अलग था एक ने उसमें हानि समझी सांप काटेगा बड़ा भय सुन रखा है तो भागेगा किसी ने मारने का सुन रखा है और जो सपेरा है उसने लाभ देख रखा है कि इसको जब जब मैं दिखाता हूं तो इससे मेरे को कुछ पैसे मिलते हैं उपयोगी लगता है तो मूलतः ज्ञान के आधार पर ही प्रतिक्रिया हो रही है यहां पर अंतर क्या है बाहर से जो ज्ञान आया वो तो बराबर है लेकिन पिछला ज्ञान था वो भी उसमें जुड़ा और सब मिलकर के फिर आत्मा ने प्रतिक्रिया की कि मुझे ऐसा करना चाहिए मजदूर के विषय में भी यही होगा मजदूर को जिसने बुलाया उसका पिछला ज्ञान अंदर है कि मेरे को आवश्यकता है इसकी दूसरे को आवश्यकता नहीं है जिस विद्यार्थी ने योग योग के योग के द्वारा एकाग्रता होने की बात सुनी और फिर योग को अपनाने के लिए प्रयास किया उसको यह पता है कि एकाग्रता से लाभ होता है अर्थात ज्ञान है पीछे से तो जो ज्ञान हमको सामने मिल रहा है उतने मात्र से प्रतिक्रिया नहीं होती क्रियाएं नहीं होती अब तक जो हमने ज्ञान रखा है वो सब मिल करके बुद्धि उसका समायोजन करके लाभ और हानि सोची जा करके फिर क्रिया होती है तो ज्ञान कर्म और उपासना इसके अंदर बंधन का और मुक्ति का कारण क्या है सांख्य दर्शनकार ने कहा ज्ञान से मुक्ति होती है ज्ञान से मुक्ति होती है तो केवल ज्ञान से ही मुक्ति होती है आप लोगों की मान्यता कुछ और भी हो सकती है कि कर्म से मुक्ति होती है कल जब कर्म की का प्रसंग चला तो माता जी ने कहा कि निष्काम कर्म से मुक्ति होती है कोई कहे कि नहीं समाधि से मुक्ति होती है उपासना से मुक्ति होती है तो शास्त्र का सिद्धांत तो यह है कि मुक्ति तो ज्ञान से ही होगी कर्म मुक्ति में सहायक तो बनता है लेकिन कर्म साक्षात मुक्ति का कारण नहीं है इसी तरह उपासना में सहायक तो बनती है लेकिन वो मुक्ति का सीधा सीधा अंतिम पैमाना नहीं है अंतिम पैमाना तो उसका ज्ञान है जैसे कोई विद्यार्थी किसी इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ले वहां परीक्षा हुई और परीक्षा में उसके कितने अंक आए बस इसी यही पैमाना है प्रवेश का यह पैमाना नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़े ये पैमाना नहीं है कहीं कहीं नहीं मिलेगा आपको यह पैमाना कि आपसे पूछा जाए आप कितने घंटे पढ़े और उसके आधार पर निर्णय किया जाए आपने कितनी पुस्तकें पढ़ी किस लेखक की पुस्तक पढ़ी इसको कभी पैमाना नहीं माना जाता केवल ये पैमाना माना जाता है आपको कितना ज्ञान है अभी परीक्षा में आपको कितना ज्ञान इसी तरह से मुक्ति के लिए ये कभी नहीं पूछा जाएगा ये कभी आधार नहीं है कि आपने कितना परोपकार किया कितना दान दिया आपने कितने यज्ञ किए आपने कितने योग शिविर किए आपने कितने लोगों के प्रवचन सुने आपने कितने घंटे ध्यान किया ये वहां पैमाना नहीं रहता है आप जितने भी कर्म करें आप चाहे दस शिविर करें चाहे एक शिविर करें आप चाहे एक बार योग दर्शन पढ़ें चाहे सौ बार पढ़ें, उस पढ़ने से उस योग शिविर में जाने से उस यज्ञ के करने से आपने अपने जान को कितना सुधारा मन को कितना पवित्र कर लिया बस ये देखने की बात है तो न तो कर्म मुक्ति को देता है सहायक अवश्य है उसका निषेध नहीं है यह तो पहले ही कहा जा चुका है तीनों की आवश्यकता है लेकिन कर्म के आधार पर मुक्ति नहीं होती और इसी के साथ साथ यह भी सिद्धांत है सांख्य दर्शन का सिद्धांत है दर्शन का सिद्धांत है कि बंधन भी कर्म के कारण से नहीं होता इस सुनने में बड़ी विचित्र बात और विपरीत बात हमको लगेगी क्योंकि हम तो यही मानते हैं कर्म के आधार पर ही तो हमको शरीर मिला है कर्मों के आधार पर ही तो हमको विविध योनियां मिली हैं विभिन्न शरीर मिले हैं विभिन्न परिवार मिले हैं विभिन्न तरह की बुद्धि मिली है रंग रूप मिला है और जितने भी जन्म होंगे वो बंधनी है और वो जन्म का होना कर्म के ऊपर निर्भर करता है तो हमारी क्या मान्यता है कि बंधन का कारण कर्म है यदि कर्म बंधन का कारण हो तो वेद में ये क्यों लिख दिया ना कर्म लिप्यते नरे यजुर्वेद अध्याय 40, दूसरा मंत्र कुरे वेह कर्माणि जिजी विशेष छतम समा कर्म करते हुए 100 साल जीने की इच्छा करें। एवं त्वी नान्य थे तो ना कर्म लिप्यते नरे और कोई उपाय भी नहीं है कर्म के बिना तो हम रह ही नहीं सकते एक क्षण भी कर्म के बिना नहीं रह सकते स्वामी दयानंद जी का वाक्य है उन्होंने मनुस्मृति का भी श्लोक दिया है कर्म के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते तो यदि कर्म ही बंधन का कारण है तो क्या कोई मुक्त हो सकता है अगर कर्म ही बंधन का कारण है तो क्या कोई मुक्त हो सकता है कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म के बिना नहीं रह सकता जीवन मुक्त भी क्रियाएं करता है खाता है पीता है बोलता है प्रचार करता है उपदेश देता है चलता है फिरता है सब क्रियाएं करता है यदि कर्म बंधन का कारण होते तो वो मुक्त नहीं हो सकता था बंधन का कारण है अविवेक उल्टा ज्ञान होना और मुक्ति का कारण है विवेक शुद्ध ज्ञान का होना कसौटी ज्ञान रहेगी बंधन का कारण अविवेक अविवेक उल्टा जान, और मुक्ति का कारण विवेक शुद्ध जान, कसोटी जान रहेगी तो इसलिए कभी इस आधार पे अपने को ना तोलिएगा साधना करते करते कि मैं इतने घंटे उपासना में बैठता हूं फलाना इतने घंटे बैठता है मैंने इतने योग शिविर किए फलाने ने इतने योग शिविर किए मैंने इतने यज्ञ रचाए उसने इतने यज्ञ रचाए अच्छा है इतने स्तर पे अगर वो भी सामान्य स्तर पे है तो न करने वाले की अपेक्षा करने वाला अच्छा है यहां पर साहब है क्या आपकी कार की लाइट जल रही है दोनों तो कितने हमने कर्म किए कितने कर्म किए उसके आधार पे अपने को हम न तो लें बजाय इसके देखें कि उस कर्म के करने से हमारे में ज्ञान की शुद्धता कितनी आई मन की पवित्रता कितनी हुई तो कर्मों का मूल्य उसके बाह्य स्वरूप में कभी नहीं होता किसी कर्म का मूल्य उसके बाह्य स्वरूप में उतना नहीं होता जितना कि उस कर्म के द्वारा हमारे अंदर क्या प्रभाव पड़ रहा है उस पर निर्भर करता है मुक्ति ज्ञान से होगी और जो कर्म की मैं चर्चा कर रहा था इससे पहले जो भी कर्म कर रहा है उसका आधार ज्ञान है अगर एक व्यक्ति बीड़ी पी रहा है तो उसका कुछ ज्ञान काम कर रहा है वहां पर तो जब कर्म के पीछे हर क्रिया के पीछे ज्ञान है मैंने जो शुरू में आपको कई उदाहरण दिए भिन्न भिन्न क्रियाएं हो रही हैं तो उसका आधार अंत तो हमारे को ज्ञान मिलेगा हर जगह क्रिया की भिन्नता के आधार पर हम निश्चित कह सकते हैं कि ज्ञान भी भिन्न रहा होगा और हमको क्रियाएं बदलनी है क्रियाएं अच्छी करनी है शुद्ध कर्म करना है तो चोट हमको कहां करनी पड़ेगी क्या हम कर्मों को बदलने लगे हैं अपने वो मूल बात नहीं है वो एक तरह से पत्तों को सींचना होगा कोशिश करके किसी को पकड़ लाए योग शिविर में कोशिश करके किसी को उपासना के लिए बैठा दिया कर्म तो कर रहा है जब भी करवा दिया ओम ओम जब करवा दिया मन नहीं बात बनेगी कर्म को बदलना है तो ज्ञान को परिवर्तित करना होगा ज्ञान पे चोट मारनी होगी अज्ञान पे चोट मारनी होगी ज्ञान को पुष्ट करना होगा अज्ञान को हटाना होगा तीनों की आवश्यकता होते हुए भी प्रमुखता ज्ञान की है इसलिए वैदिक धर्म में आर्य समाज में आपको ज्ञान की प्रधानता मिलेगी ज्ञान की प्रधानता है ये हमारा दोष है कि हम जानते बूझते नहीं करते दोष हमारा है और कारण यही है कि हम जान तो लेते हैं शब्दिक रूप से लेकिन उसके लाभ और हानि को हम नहीं समझते और ये जो सारी प्रक्रिया है जान के आधार पर कर्म और उसके अनुसार उपासना इसे समझने के लिए हमें अपने आप को समझना होगा इसी बात की पुष्टि के लिए जान के तीन क्षेत्र हमने नाम के तौर पर सुने ईश्वर जीव और प्रकृति तीन का ज्ञान होना आवश्यक है शुद्ध ज्ञान ईश्वर के विषय में काफी चर्चा चलती है अवसर मिलेगा तो यहां भी कर लेंगे प्रकृति के भी कुछ विषय के बारे में जो आवश्यक होगा वो थोड़ा बहुत हम चर्चा करेंगे सब कुछ यहां पर विस्तार से नहीं हो सकता आज आत्मा के कुछ विषय को आपके सामने रखता हूं जिसका संबंध हमारे पिछले जानकर उपासना से है दर्शनों में आत्मा के लक्षण बताए गए जहां सुख दुख होता हो अनुभव होता हो इच्छा द्वेश हो प्रयत्न हो और ज्ञान हो सुख दुख इच्छा द्वेष, प्रयत्न और ज्ञान सुख का मतलब है अनुकूल अनुभूति अनुकूल वेदनीयम नियम सुखम जो हमको अनुकूल लग रहा है वो सुख है और दुख क्या है प्रतिकूल वेदनीयम नियम दुखम जो हमको विपरीत अनुभव हो रहा है वो दुख है इच्छा का मतलब है किसी चीज को प्राप्त करने का भाव मन में हो ये मुझे मिले इसे इच्छा कहते हैं आप सब जानते हैं और द्वेष से यहां पर अभिप्राय है अनिच्छा देश का मतलब अनिच्छा हालांकि द्वेश का अर्थ जो हम लोक में लेते हैं वो भी प्रचलित ले ले सकते हैं लेकिन वो कुछ निंदित अर्थों में है इसलिए इसको हम अनिच्छा शब्द से कहें तो ज्यादा अच्छा है स्वामी दयानंद जी ने भी इस द्वेश शब्द को अनिच्छा अप्रीति इस शब्दों से कहा है। इच्छा यानी प्रीति और अनिच्छा यानी अप्रीति इन सब गुणों का परस्पर संबंध है प्रयत्न का मतलब है एक प्रयत्न तो जो हम बाहर देखते हैं विद्यार्थी अध्ययन के लिए प्रयत्न करता है आप लोग योग शिविर में आए तो प्रयत्न करके यहाँ आए प्रयत्न करके दिनचर्या में चल रहे हैं ये प्रयत्न है सारी हमारे द्वारा जो किया जा रहा है ये प्रयत्न का बाह्य स्वरूप है लेकिन हम अभी चर्चा कर रहे हैं आत्मा की ये प्रयत्न एक गुण है प्रयत्न एक गुण है वैशेषिक दर्शन में जहाँ गुणों को गिनाया गया वहाँ प्रयत्न को एक गुण माना गया है हम जो प्रयत्न का स्वरूप सोचते हैं अभी जो हम समाज में प्रयत्न शब्द का अर्थ लेते हैं वो है क्रिया पढ़ रहा है जा रहा है आ रहा है व्यायाम कर रहा है सारे हम कहते हैं प्रयत्न चल रहे हैं इसके खिलाड़ी या कर रहा है प्रयत्न कर रहा है विकास होने के लिए विकसित होने के लिए उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए तो हम प्रयत्न का अर्थ समझते हैं क्रिया लेकिन जब आत्मा के संदर्भ में आप देखेंगे वहां प्रयत्न क्रिया नहीं है वहां प्रयत्न का मतलब है गुण वैशेषिक दर्शन में उसको गुण माना गया है द्रव्य अलग होता है गुण अलग होते हैं कर्म अलग होते हैं द्रव्य गुण कर्म तो यहां जिस प्रयत्न की बात है वो है गुण और वो आत्मा में है बाहर शरीर में जो क्रियाएं दिखाई दे रही हैं वहां तरह नहीं है तो आत्मा मन को प्रेरित करता है ये प्रयत्न हुआ स्वामी जी जो बार बार यज्ञ में बोलते हैं आत्मा का मन के साथ मन का इंद्रिय के साथ इंद्रिय का आचार्य के शब्दों के साथ संपर्क हो तो आत्मा जब मन को प्रेरित करता है कुछ प्रेरणा देता है यह उसका प्रयत्न है अंदर प्रयत्न होगा तो मन में प्रेरणा आएगी मन से इंद्रिय में और फिर बाहर क्रिया दिखाई देगी अर्थात जितने हम कर्म कर रहे हैं उसके पीछे आत्मा का प्रयत्न आवश्यक है और प्रयत्न क्या करेगा आत्मा जिसकी इच्छा करेगा उसको ग्रहण करने का प्रयत्न करेगा जिसकी अनिच्छा करेगा द्वेष करेगा उसको छोड़ने का प्रयत्न करेगा और यह इच्छा और द्वेष इच्छा और अनिच्छा ये किस पे आधारित है ये जान पे आधारित है पिछले जान या वर्तमान के जान उसके ऊपर इच्छा और द्वेष आधारित है एक व्यक्ति यहां योग शिविर में आता है और उसको बेचैनी लगती है परेशानी लगती है बंधन लगता है इसी शिविर से उसको अनिच्छा हो रही है एक को इच्छा हो रही है बड़ा अच्छा लग रहा है तो इच्छा और अनिच्छा ज्ञान पर आधारित है यदि हम योग में रुचि करना चाहें योगाभ्यास में यत्न करना चाहते हैं तो हमारे को ज्ञान को बदलने की और ध्यान देना होगा जितना जितना किसी वस्तु के गुण को जानेंगे उतना उतना उसके प्रति प्रीति होगी ईश्वर के भी गुणों का वर्णन इसीलिए किया जाता है उसका उद्देश्य स्वामी दयानंद जी ने बताया गुणों का चिंतन क्यों स्तुति क्यों इससे प्रीति पैदा होती है ये जो जितने विज्ञापन आज चल रहे हैं इसमें उस वस्तु विशेष की यंत्र विशेष की स्तुति की जाती है उसके गुणों का बखान किया जाता है और उसके करने से प्रीति पैदा होती है अब प्रीति पैदा होती है तो यत्न करेगा वो उसको ले लेगा तो यदि हमारे को जीवन में कुछ परिवर्तन लाना है तो ज्ञान को बदलना होगा ज्ञान पर केंद्रित अपने को करना होगा और ज्ञान बदलने के ज्ञान के बारे में बहुत सारे उपाय जो अपने आए उन विविध तरह से हम अपने ज्ञानों को बदल सकते हैं तो जान कर्म उपासना का कुछ विषय आपके सामने रखा अभी तक जो विषय रखा गया इसमें आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं हाँ। थोड़ा सा जोर से बोलेंगे हाँ जी इच्छा मतलब किसी चीज को पाने का भाव मन में हो ये मुझे मिले ये इच्छा है जो अर्थ हम सामान्य हिंदी भाषा में लेते हैं वही अर्थ है और द्वेश का मतलब ना चाहना और संस्कृत भाषा की दृष्टि से देखें तो द्विष्क धातु यहां पर और धातु पाठ में उसका अर्थ क्या लिखा है अप्रीतौ द्विश अप्रीतौ अप्रीति को ही द्वेष कहा गया है। प्रीति नहीं है उसको पाना नहीं चाहते उसके प्रति भावना नहीं है प्राप्ति की भावना नहीं है यही अप्रीति है और राग और द्वेष कैसे पैदा होते हैं योग दर्शन के सूत्र हैं सुखानुषयी राग सुख होगा हमारे को किसी चीज से तो राग लगेगा और दुख होगा तो उससे देश होगा अप्रीति होगी हर आत्मा अपना हित चाहता है अपना लाभ देखता है कोई आत्मा कभी भी किसी भी क्रिया को हानिकारक मान कभी नहीं करेगा कभी नहीं करेगा और जिसमें वो लाभ देखता है उसको वो अवश्य करे इसका कोई अपवाद नहीं है अपवाद उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं आपके मन में आ रहे हो तो पूछना नहीं तो मैं आपको रखूंगा आप पूछिए आप कुछ पूछ रही थी इच्छा पैदा कैसे होती है हाँ जिसको हम जिस सुख के कारण से जिसको हमने सुखी माना जिस वस्तु विशेष में हमने सुख देखा उसके लिए इच्छा पैदा होगी और इच्छा आत्मा का स्वाभाविक गुण है कहीं और से नहीं लेकिन इच्छा आत्मा का स्वाभाविक गुण है सदा है और सदा रहेगा सदा है और सदा रहेगा लेकिन आपका तात्पर्य एक हम आलम्बन की दृष्टि से लें कि इच्छा पैदा कैसे हो गई एक व्यक्ति एक बच्चा है गुरुकुल में रह रहा है वहाँ कुछ अधिक खाने पीने की वस्तुएँ नहीं है सामान्य हैं चॉकलेट नहीं है आइसक्रीम नहीं है लेकिन जब वो घर गया यहाँ खाता भी नहीं है वो घर गया वहाँ और भाई बहनों के भी रखे हैं वो देख करके उसके मन में इच्छा पैदा हो गई इस तरह से अगर आप इच्छा पैदा करना कहते हैं तो वस्तुओं को देख के निमित्त के आलंबन को देख करके इच्छाएं पैदा होती हैं बच्चे घूमने के लिए गए मेले के अंदर बहुत तरह के झूले वूले लगे हुए हैं बच्चे को पता नहीं है कि ऐसा झूला होता है कुछ वहां गया बहुत बच्चे झूला झूल रहे हैं बड़े खुश हो रहे हैं उनको देख करके उसके मन में इच्छा पैदा होगी मैं भी झूले में झूलू इस दृष्टि से इच्छा पैदा होना हम लें तो ये विभिन्न कारण बनेंगे लेकिन आत्मा की अपनी इच्छा वो स्वाभाविक गुण है और आत्मा की इच्छा क्या है सुख प्राप्ति की इच्छा है हर आत्मा की सुख प्राप्ति की इच्छा है और अनिच्छा या द्वेष क्या है कि दुख मेरे से दूर रहे यह हर आत्मा चाहती है हर आत्मा इसका कोई अपवाद नहीं है लेकिन हम देखते हैं कि अलग अलग इच्छाएं हैं सबकी कोई डॉक्टर बनना चाहता है कोई इंजीनियर बनना चाहता है कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है कोई लेखक बनना चाहता है कोई योगी बनना चाहता है तो अलग अलग इच्छाएं हुई आत्माएं तो सब समान है इच्छाओं के स्वरूप बाहर हमको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं तो क्या इच्छाएं अलग अलग हैं आत्माओं की अगर हम पिछला जन्म भी उसमें कारण बनता है मैंने जो सर्प वाला उदाहरण दिया था कि बाहर का ज्ञान तो समान है सर्प देखा, लेकिन अंदर का ज्ञान अलग अलग है वो अंदर का ज्ञान इस जन्म का भी हो सकता है और पिछले जन्मों का भी हो सकता है इस जन्म का भी हो सकता है और पिछले जन्मों का भी हो सकता है योग दर्शन में आता है कि किसी के अपवर्ग भागीय है, संस्कार हैं या नहीं है अर्थात मुक्ति की तरफ बढ़ने वाले संस्कार हैं या नहीं है इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि मुक्ति और अध्यात्म की बात सुन करके जिसको रोमहर्ष हो जाता है रोंगटे खड़े होने लगते हैं आंसू गिरने लगते हैं सुन करके दूसरा भी सुन रहा है उसको कुछ नहीं हो रहा है इसको हो रहा है अध्यात्म बातें सुन करके आंसू आ रहे हैं उसको भावुक हो रहा है तो इससे पता लगता है पिछले जान है तो जान पहले का अंदर होगा वो इस जन्म का भी हो सकता है पिछले जन्म का भी हो सकता है मैं आत्मा के इच्छा विषय के ऊपर फिर से आ रहा हूं कि अलग अलग इच्छाएं हम देखते हैं रूप से सबकी अलग अलग इच्छा है कोई मीठा पसंद करता है कोई चरपरा पसंद करता है नमकीन पसंद करता है अलग अलग इच्छाए तो क्या इच्छा वास्तव में आत्मा की अलग अलग है कोई डॉक्टर बनना चाहता है इंजीनियर बनना चाहता है या वैज्ञानिक बनना चाहता है ये जो स्वरूप अलग अलग हमको दिखाई दे रहे हैं तो हम थोड़ा सा और कहें कि भाई वो डॉक्टर क्यों बनना चाहता है वो इंजीनियर क्यों बनना चाहता है वो राजनेता वैज्ञानिक क्यों बनना चाहता है क्या उत्तर देगा वो क्या लाभ दिखाई दे रहा है वो कहे भाई यहां पैसा ज्यादा मिलता है यहां यश ज्यादा होता है राजनेता बन जाए तो यश ज्यादा होता है कोई समाज बनना चाहता है पैसा तो नहीं है वहां पर लेकिन बनना चाहता है भाई क्या आपको क्यों बनना चाहते हो बोल इसमें बहुत यश है प्रसिद्धि है अच्छा लगता है अच्छा लगता है तो कहीं भी आप घुमा फिरा के कहो कोई कहे मैं फला नौकरी करना चाहता हूं क्यों क्योंकि वहां पैसा ज्यादा मिलता है तनखा ज्यादा है और आज के जमाने में कोई कहेगा तनख्वा भले ही कम हो लेकिन रिश्वत वहां ज्यादा मिलती है तो उसको भी चाहते हैं तो कुल मिला पैसा ज्यादा चाहता है भाई पैसा क्यों ज्यादा चाहते हो सुख के साधन खरीदेंगे सुख के साधन करके क्या रोगे क्या कुल मिला के अंत तो सुख ही सुख पर ही बात केंद्रित होगी ये आत्मा की इच्छा है और कैसा सुख चाहती है आत्मा कैसा सुख चाहती है हमारी इच्छा है कि वो वो जो सुख है वो पहली बात तो कि वो बड़े से बड़ा हो हर आत्मा की प्रवृत्ति रहती है एक मिला तो और दूसरी चीज एक छोटी कार मिली तो बड़ी कार छोटा बंगला मिला तो बड़ा बंगला और अधिक, अधिक अधिक अधिक लौकिक साधनों में भी अर्थात वो बड़े से बड़ा बड़े से बड़ा जितना बड़े से बड़ा हो सकता है वो चाहता है बड़े से बड़ा सुख चाहता है और वो सुख ऐसा चाहता है जो सतत बना रहे उसको भोगते भोगते उसमें न्यूनता ना आए और उसको भोगते भोगते कोई रोग ना आए हलवा कितना <laughs> दुखना तिगना खा लो लेकिन पेट दर्द हो ऐसा तो कोई नहीं चाहता ये तो है अधिक से अधिक खा लो लेकिन पेट दर्द कोई नहीं चाहता रोग आना कोई नहीं चाहता अधिक से अधिक भोगे ना चाहता है लेकिन उससे कोई दुख आए ऐसा नहीं चाहता अर्थात ऐसा सुख चाहते हैं जिससे दुख ना हो परिणाम में और ऐसा सुख चाहते हैं जिसको बीच के अंदर कोई छीने नहीं बच्चा लड्डू खा रहा है बंदर छीन के ले जाए कोई नहीं चाहता बीच में कोई व्यवधान ना डाल सके ऐसा सुख चाहते हैं बच्चा क्रिकेट का मैच देख रहा है माता पिता ने कहा कि जाओ नमक लेकर के आओ वो नहीं चाहता बीच का व्यवधान नहीं चाहता और बीच में बिजली चल जाए वो नहीं चाहता ऐसा हर आत्मा चाहती है निरपवाद रूप से हर आत्मा चाहती है लेकिन फिर भी अंतर है एक संसार के भोगों में पड़ा हुआ है और एक संसार के भोगों को छोड़ रहा है एक योगी बन रहा है एक भोगी बन रहा है भाई इच्छा तो एक ही थी अंतर किस बात का है यहां पर एक ही जैसा तो सुख चाहते हैं योगी को देख करके जंगल में पेड़ के नीचे बैठा देख करके कोई कहे कि देखो कितने कष्टों को आप सह रहे हो आप कष्टों को चाहते हो कष्ट को वो भी नहीं चाहता योगी भी उसी सुख की खोज में है जो भौतिकवादी है जो भोगी व्यक्ति है वो भी वैसा ही सुख चाह रहा है और योगी भी वैसा ही सुख चाह रहा है। अंतर कहां पड़ गया ज्ञान में अंतर आ गया एक ने देखा कि बीड़ी पीने में सुख है सुख के लिए तो करता है वो बीड़ी को पीता है उसको अच्छा लगता है शराब को पीता है एक उसको छोड़ रहा है स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए एक बीड़ी पी रहा है और एक बीड़ी छोड़ रहा है दोनों सुख के लिए कर रहे हैं लेकिन अंतर है ज्ञान का इसी तरह से भोगी और योगी में अंतर है ज्ञान का केवल अंतर है इसलिए सबसे प्रमुख ज्ञान है अपने ज्ञान को हमें बदलना होगा उसको बदलने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना होगा और ज्ञान की विशेष स्थिति होने पर ही विवेक होने पर ही हमारे को मुक्ति की प्राप्ति होगी इसलिए ज्ञान सबसे प्रमुख है और योग दर्शन का सूत्र कह के समाप्त करूंगा योगदर्शन में कहा कि योगांगों का अनुष्ठान करने से क्या होता है योगांग अनुष्ठान अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्या विवेक ख्याति पर्यंत ज्ञान की दीप्ति होती है ज्ञान बढ़ता जाता है वहां ये नहीं कहा कि कर्मों का संचय हो जा, होता जाता है कोई बहुत पुण्य हमारे इकट्ठे हो जाएंगे वहाँ ये नहीं कहा कि हमारे उपासना का संचय हो जाएगा हमने इतने घंटे उपासना कर ली इतने बार लाख या करोड़ बार या अरब बार हमने ओम का जप कर लिया ये कुछ हमको संग्रह इकट्ठित हो जाएगा कोई महत्व नहीं है उसका कितनी बार किया कैसे किया मुख्य बात है ज्ञान हमारे को होना चाहिए हमारा विवेक शुद्ध होना चाहिए कर्म और उपासना हमारे ज्ञान की शुद्धि में सहायक हैं और आवश्यक हैं तो इसलिए तीनों को लेकर चलना है फिर भी ज्ञान की प्रमुखता अपने ज्ञान के बारे में देखते रहना मेरा ज्ञान तो परिवर्तित नहीं हो रहा है मेरे ज्ञान की सुई भोग की तरफ जा रही है या योग की तरफ जा रही है बस इस विवेक के साथ में हम चलते रहेंगे तो हमारी साधना योग का योगाभ्यास अच्छा चलता रहेगा हो ओ...